ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है कविता वो गर्मी की छुट्टिया वो गर्मी की छुट्टिया पुकारती हैं मुझे वो बचपन का बेफिक्र समय पुकारता है मुझे वो परीक्षा शुरू होते ही उसके खत्म होने की बेताबी और आखरी पेपर होते ही स्कूल से घर न लौटने की बेफिक्री नींद से टूटता रिश्ता मस्ती से जुड़ता नाता रिश्ते नातों की ये भूल भुलैया सताती है मुझे वो गर्मी की छुट्टियां पुकारती है मुझे वो नानी के घर जाने का इंतजार वो छुट्टी लगने से पहले ही शुरू होता छुट्टियों का इंतजार वो स्टेशन पहुंचकर करना ट्रेन का इंतजार और ट्रेन में कदम रखते ही खिड़की की ओर बैठने का करार वो बैठते ही धूप की बढ़ती तपिश और हटते ही जगह छीन जाने का डर वो गरम लू के थपेड़े और तपती सलाखें जलाती हैं मुझे वो गर्मी की छुट्टियां पुकारती हैं मुझे सफर करते करते वो टिफिन का खुलना वो नमकीन पूड़ियों और अचार की खुशबू का फैलना वो सुराही से पानी निकालना थोड़ा पीना बहुत गिराना कुछ देर में ही अजनबियों से नाता जुड़ना चंदा मामा चंपा नंदन लोड पोट के लेन देन से अपना पन पढ़ना कभी इसे पढ़ने के लिए प्यार से हाथ बढ़ाना तो कभी छीना झपटी करना वो अंताक्षरी का दौर चलना सुर बेसुर होकर गुनगुनाना वो हसी ठहा वो मस्ती खुशियाँ होती थी कितनी सस्ती वो डिब्बे में आती ककड़ी भेल चना जोर गरम की तीखी मीठी आवाजें पुकारती हैं मुझे वो गर्मी की छुट्टियाँ पुकारती हैं मुझे वो नानी के घर पहुँचते ही नानी की आँखों की बेकरारी वो शाम को नाना के संग साइकिल की सवारी वो तेज धूप में नंगे पैर ही मामा मौसी के पीछे पीछे, पीछे बर्फ खरीदने दौड़ जाना तलवों में जलन और हाथों में ठंडक महसूस ना घर आकर सबकी डांट खाना और कुछ देर बाद ही आम की कुटलियाँ चूसना तरबूज की फाके खाना वो अपनों के दुलार में अम्मा की छिड़की का दब जाना वो खिड़की पर गौरैया का आना और गुलाल की मार से उसे उड़ाना तो कभी घायल कर जाना वो फड़फड़ाते पंखों की सिसकियां रुलाती हैं मुझे वो गर्मी की छुट्टियां पुकारती है मुझे दोपहर में सबके सोते ही चुपके से उठकर घर से बाहर निकलना पकड़े जाने पर ताट की पट्टी को गीला करने का बहाना बनाना और दौड़कर आंगन में आ जाना अकेले में खूब झूला झूलना पहाड़े और कविताएं गुनगुनाना एक एक कर सभी के जमा होते ही गप्पों का शामियाना सजाना वो बूढ़े नीम पर पड़े झूलों की पेंगे बुलाती हैं मुझे वो गर्मी की छुट्टिया पुकारती हैं मुझे वो रात को छत पर सोना तारों से दोस्ती करना चंदा से बातें करना एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ लगाना एक दूसरे के कपड़े खींचना बालों में चेंगम चिपकाना धमा चौकड़ी के बीच एक का गिरना और उसके रोते ही मामा की डांट सुनकर सभी का चुप होकर बैठ जाना फिर हल्के माहौल में नानी की गोद में बैठकर रानी परी और शैतान राक्षस की कहानी सुनना सुनते सुनते ही सो जाना फिर किसी की बाहों से होकर अपने बिस्तर तक पहुंचना और झीनी चादर का ओढ़ना गालों पर हल्की चपत के साथ वो माथे पर पड़ती गीले होठों की खी मीठी निशानी एहसासू की ये लड़िया पिघलाती है मुझे वो गर्मी की छुट्टियाँ पुकारती है मुझे नहीं था कोई होमवर्क का झंझट न प्रोजेक्ट का टेंशन न कोई कॉम्पिटिशन बस था तो, तो केवल बेफिक्र बचपन अलहर्ता नादानी बेफिक्री से, से, से भरी वो बचपन की कलिया आज भी महकाती हैं मुझे, मुझे वो गर्मी की छुट्टिया पुकारती हैं मुझे वो गर्मी की छुट्टियाँ पुकारती हैं मुझे अभी आप सुन रहे थे भारती परिमल द्वारा रचित कविता उनकी ही आवाज में